श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग चतुर्थ अध्याय गुरुभाव का प्रथम विकास अवजानंत मामूढा मानुषिम मानुषीम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बाल्यकाल से ही गुरु भाव का परिचय मिलता है बाल्य काल से ही श्री रामकृष्ण देव के भीतर गुरु भाव का विकास देखने में आता है फिर भी यह अवश्य है कि युवावस्था में निर्विकल्प समाधि प्राप्त होने के उपरांत ही उनमें वह भाव पूर्ण रूप से प्रकट हुआ था हमारे इस कथन से कि बाल्यकाल से ही उनके भीतर इस भाव का विकास हुआ था कोई यह न समझे कि उनके गौरव वर्धन के निमित्त हम इस बात को अतिरंजित कर रहे हैं यदि कोई यथार्थ निरपेक्ष रूप से उनके जीवन की आलोचना करे तो श्री राम देव को कभी भी इस दोष से निप्त न होना पड़ेगा यह निश्चित है उस अद्भुत अलौकिक जीवन की घटनाओं का कोई कितना ही विचार विश्लेषण क्यों न करे अंत में वह यही दिखेगा कि उसके विचार शक्ति ही हार कर स्तब तथा मुक्त हो गई है हमारा मन भी कम संदिग्ध नहीं था हम में से अधिकांश लोगों ने श्री रामकृष्ण देव को जिस प्रकार परख कर देखा था हम समझते हैं कि वर्तमान समय में उस प्रकार की भावना भी किसी व्यक्ति की मन बुद्धि में उदित होना संभव नहीं है इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव के संबंध में संदेह कर उनकी परीक्षा के लिए अग्रसर हो हम में से कितने लोगों को स्वयं पराजित होकर कितनी बार लज्जा से अधोमुख होना पड़ा है यह कहना संभव नहीं है लीला प्रसंग में पाठकों को इस विषय का आभास इससे पूर्व भी कुछ कुछ दिया जा चुका है आगे भी हमें उस संबंध में बहुत कुछ कहना है उस समय पाठक स्वयं ही इस विषय की उपलब्धि कर लेंगे अतः अभी इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे फल तदनंतर फूल लौकी कुंभड़ी की तरह नित्य मुक्त ईश्वर कोटियों के जीवन की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण देव सर्वदा इस बात को दोहराया करते थे तात्पर्य यह है कि इस श्रेणी के पुरुष संसार में आकर किसी विषय में सिद्धि प्राप्ति के निमित्त जो कुछ साधना किया करते हैं वह केवल सामान्य लोगों को यह समझाने के लिए होता है कि इस विषय में इस प्रकार फल प्राप्त करने के लिए उन्हें भी इसी प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा कारण उस महान पुरुषों के जीवन की आलोचना करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वे अपने जीवन में इतनी चेष्टा किया करते हैं उस ज्ञान के आजीवन रहने पर समस्त कार्य जिस प्रकार से किए जा सकते हैं ठीक उस प्रकार के आचरण वे बाल्यकाल से ही सर्वत्र सभी विषयों में करते रहे हैं मानो उस ज्ञान को प्राप्त करने के फल को पहले से ही उन्होंने अपना रखा है नित्य मुक्तों के संबंध में ही जब यह बात सत्य है तब ईश्वरावतारों के बारे में तो कहना ही क्या उनके जीवन में इस प्रकार के ज्ञान का विकास आदि से अंतर पर्यंत अंत पर्यंत देखने में आता है शास्त्रों में सभी देश तथा युग के ईश्वर ईश्वरावतारों के संबंध में इस बात की सत्यता लिपिबद्ध है साथ ही यह भी देखा जाता है कि विभिन्न युग के ईश्वर ईश्वरावतारों के अधिकांश व्यवहार आचरण में एक अपूर्व सादृश्य विद्यमान है जैसे स्पर्श मात्र से धर्म जीवन के संचार की घटनाएँ ईसा चैतन्य देव तथा श्री राम कृष्ण देव सभी के जीवन में देखने को मिलती है इसी प्रकार उनके जन्म के समय विशिष्ट धर्म धर्मपरायण व्यक्ति को अलौकिक रूप से उस विषय का ज्ञान होना बाल्यावस्था में ही उनके अंदर गुरु भाव का विकास होना इस बाल बात की बाल्यकाल से ही उपलब्धि करना कि साधारण मानवों को उन्नत बनाने के निमित्त विशेष विशेष मार्ग प्रदर्शन के निमित्त ही ये अवतीर्ण हुए हैं इत्यादि बातें उनमें एक सी दिखाई देती है अतः श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बाल्यावस्था से ही गुरु भाव आदि के विकास की बात को सुनकर आश्चर्यान्वित होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि अवतार पुरुषों की श्रेणी ही पृथक होती है यह मानकर चलना कि साधारण मानवों के जीवन में इस प्रकार की घटनाएँ कभी संभव नहीं होती और इसलिए अवतार पुरुषों के जीवन में भी उनका होना असंभव है, है। महान भ्रम में फंसना श्री रामकृष्ण देव के जीवन में का प्रथम जन्मभूमि जनमूमि में देखने को मिलता है उस समय उनका यज्ञो हो चुका था अतः उनकी आयु नौ दस वर्ष की रही होगी गांव के जमींदार लाहा बाबुओं के घर पर श्राद्ध के उपलक्ष्य में उस अंचल के पंडित वर्ग को आमंत्रित किया गया था एवं अनेक पंडितों के एकत्रित होने पर प्रायः जैसा होता है वैसा ही महान तर्क वितर्क होने लगा बहुत कुछ तर्क वितर्क होने पर भी किसी शास्त्रीय प्रश्न विशेष की कोई मीमांसा नहीं हो रही थी ऐसे समय बालक गदाधर ने श्री रामकृष्ण देव ने अपने परिचित एक पंडित जी से कहा क्या अमुक प्रकार से इस प्रश्न की मीमांसा नहीं हो सके तकेगी? वैसे उस सभा में गांव के बहुत से बालक कुतूहल वर्ष गए हुए थे पंडितों के विभिन्न प्रकार के हाव-भाव के साथ उच्च स्वर से होने वाले वाग युद्ध का उन्हें कुछ भी अर्थबोध न होता था अतः उनमें से कोई उसे परिहास कौतुक समझकर हंस रहा था कोई ऊब कर पंडितों के हाव भाव का अनुकरण कर रहा था और कोई उस ओर ध्यान न देकर खेलने में मस्त था परंतु उस अपूर्व बालक ने पंडितों की संपूर्ण बातों को धैर्यपूर्वक सुना तथा समझा एवं अपने मन में विचार विमर्श कर सुंदर मीमांसा कर दी यह सब देखकर कर सर्वप्रथम तो पंडित जी अबाक रह गए परंतु फिर अपने परिचित पंडितों से गदाधर की मीमांसा की बात बताने लगे तत्पश्चात समस्त पंडित मंडली ने स्वीकार किया कि हाँ उस विषय की वही एकमात्र मीमांसा है अब तो वे यह ढूंढने लगे कि वह कौन तीक्षण बुद्धि है जिसे सर्वप्रथम यह अपूर्व मीमांसा सूझ पड़ी जब उन्हें निश्चित रूप से यह विदित हो गया कि बालक गदाधर का ही यह कार्य है तब कोई स्तंभित होकर उस बालक को दैवीय शक्ति सम्पन्न समझते हुए उसकी ओर देखने लगे और कोई आनंद विवल हो उसे अपनी गोद में उठाकर आशीर्वाद देने लगे